महाभारत कर्ण पर्व द्वैशीति तमोध्याय सात्विकी के द्वारा कर्ण पुत्र प्रसेन का वध कर्ण का पराक्रम और दुशासन एवं भीमसेन का युद्ध संजय उवाच ततः कर्ण कु प्रद्रुतेथिना चेतफयन राज्यधम सूतपुत्रो मे सूर्भिवात इवाभृत संजय कहते राजन जब सैनिक बड़े वेग से भागने लगे उस समय जैसे वायु मेघों के समूह को छिन्न भिन्न कर देती है उसी प्रकार सूत पुत्र कर्ण ने श्वेत घोड़ों वाले रथ के द्वारा आक्रमण करके अपने विशाल बाणों से पांचाल राजकुमारों का आरंभ किया। जघान चास्ता सोम चल अबा कि धनुषि चाप्य उसने अंजलिक नाम वाले बाणों से जन्मेजय के के सारथी को को को रथ से से नीचे गिराकर उसके घोड़ों भी मार डाला, फिर तथा भल्लों ढक दिया और उन दोनों धनुष भी काट डाले सातस्य धृष्टा संख्य के सूत पुत्र पुत्र तत्पश्चात छह बाणों से युद्ध में धृष्ट दुम्न को घायल कर दिया और उनके घोड़ों को भी वेग मार डाला इसके बाद सुतपुत्र ने सात्विकी के घोड़ों को नष्ट करके कहके राजकुमार विशोक का भी वध कर डाला तम अभ्यधावन निते कुमारे कहके युग्र कर्मा सरे कर्ण आत्म के केके राजकुमार के मारे जाने पर वहाँ के सेनापति उग्रकर्मा ने कर्ण पर धावा किया उसने धनुष को तीव्र वेग से संचालित करते हुए भयंकर वेग वाले बाणों द्वारा कर्ण के पुत्र प्रसेन को भी घायल कर दिया तस्थंद्रयत्रिच कर्त प्रहसू शिशा गतासु परसाल तपकर्ण ने हसकर तीन अर्ध चंद्राकारों से उग्र कर्मा की दोनों भुजाएं और मस्तक काट डाले वह प्राण सुन्य होकर कुल्हाड़ी के काटे हुए शाखू के पेड़ के समान रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा हतास्व मज्जो गति भी प्रसन्न स्नेवीरम निशत कही प्रच्छाद नृत्युत्र था था। उधर ने जब के के घोड़े मार डाले तब पुत्र बाणों बाणों द्वारा सिनेप्रवर को दिया। इसके बाद के बाणों की चोट खाकर वह नाचता हुआ सा पृथ्वी पर गिर पड़ा पुत्रे हते क्रोध परिखान सू अतो शिथीय ते ब्रुवंस जवास द्वाडमेत सासा पुत्र के मारे जाने पर क्रोध से व्याकुल चित्त हुए कर्ण सिवर साप्तिकी का वध करने के लिए उन पर एक शत्रुनाशक बाखम च्वज चेत्वा छुराभ्याम नभत सुझात परंतु उसके बाण को शिखंड ने तीन बाणों द्वारा काट दिया दिया। और उसे भी तीन से पीड़ित कर तपकर्ण ने दो छुरों से शिखंडी की ध्वजा और धनुष काटकर नीचे गिरा दिए शिखंड तथा भिन्न सुत सोमम शरण सुसंसित ना धीर थीर फिर भयंकर वीर कर्ण छह बाणों से शिकंडी को घायल कर दिया और धृष्ट के पुत्र का मस्तक काट डाला साथ ही महामनस्वी पुत्र ने अत्यंत तीखे बाण से सूत सोम को भी छत विच्छत कर दिया अथा क्रंदे वर्तमाने वर्तमान धातृदुम निहते तत्र कृष्ण णम दहित्य प्रभिद राज सिंह राजसिंह इस प्रकार जब वह भयंकर घमासान युद्ध चलने लगा और धृष्ट का पुत्र मारा गया तब भगवान कृष्ण ने वहां अर्जुन से कहा पार्थ कर्ण पांचालों का संहार कर रहा है अत आगे बढ़ो और उसे मार डालो तथा अभ्याहता नाम रथ यू थपे तदनंतर सुन्दर भुजा वाले नरवीर अर्जुन हस्कर भय के अवसर पर उन घायल सैनिकों की रक्षा के लिए रथ समूह के अधिपति विशाल के द्वारा सूत पुत्र के रथ की ओर पूर्वक आगे बढ़े बाणांधकारम उन्होंने भयानक ध्वजांको गांडी ध्वस् को फैलाकर उसके प्रत्यंचा द्वारा अपने हथेले में आघात करते हुए सहसा बाढ़ द्वारा अंधकार फैला दिया और शत्रु पक्ष के हाथी घोड़े रथ एवं ध्वज नष्ट कर दिए मंडल रौद्र मुहूर्ते उस भयंकर मुहूर्त में गांडी धनुष की प्रत्यंता को मंडलाकार करके जब किरीट धारी अर्जुन शत्रु सेना पर टूट तथा बल और प्रताप में बढ़ने लगे उस समय धनुष की टंकार की प्रति आकाश में गूंज उठी जिससे डरे हुए पक्षी पर्वतों की कंदराओं में छिप गए तम भी मो नि कभी तो तो जाता प्रमुख वीर भीम पीछे से पीछे अर्जुन की रक्षा करते हुए रथ के द्वारा उनका अनुसरण करने लगे वे दोनों पांडव राजकुमार बड़ी उतावली के साथ सत्रों से जूझते हुए कर्ण की ओर बढ़ने लगे तत्रपुत्र चक्र युद्ध रथास्तु मातंग इस इसी बीच में पुत्र ने सोमकों का संहार करते हुए उनके साथ महान युद्ध किया उनके बहुत से घोड़े रथ और हाथियों का वध कर डाला और बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया तमोत्तम औजा जनमे जयश्च क्रुद्ध युधामु शिखंडि कर्णम विभेद सहिता पृषद कही सन्नर्दमा सार्षते उत्सम धृष दुम्न के साथ ग्रस्ते हुए उत्तम जन्मे जय कुपित युधामन्यो और शिखंडी ये सब संगठित होकर अपने बाणों द्वारा कर्ण को घायल करने लगे ते वह कर्तन था पंचाल रथियों में प्रमुख ये पांचो वीर वह कर्तन कर्ण पर आक्रमण करके भी उसे उस रथ से नीचे न गिरा सके ठीक उसी तरह जैसे जिसने अपने मन वश में कर रखा है उस योगी को शब्द स्पर्श आदि विषय धैर्य से विचलित नहीं कर पाते हैं तेसाम धनुषि ध्वजाज सूताम तुर्ण पता पंचभ प्रसदीर कर्णचत सिंह इवन ननाद कर्ण ने अपने बाणों द्वारा तुरंत ही उनके धनुष ध्वज घोड़े सारथी और पताकाएँ काट डाली और पांच बाणों से उन पांचों वीरों को भी घायल कर दिया तत्पश्चात वह सिंह के समान धारने लगा तस्यास्य तस्थानाम् तरस्ता निग्न जाबाण हतस्तः धनुस्व सा पृथ्वींब शेड तत्तीवनता व्यतीदत कर्ण बाण छोड़ता और शत्रुओं का संहार करता जा रहा था उसके हाथ में धनुष की प्रत्यंता और बाण सदा मौजूद रहते थे। उसके धनुष के टंकार से पर्वतों और वृक्षों सहित यह सारी पृथ्वी विदीर्ण हो जाएगी ऐसा समझकर सब लोग अत्यंत खिन्न हो उठे थे सहसा पृथ्वी सरान सृजन बभ ए दिप्त मरी चिमंडल यथा परिवेशनुष के समान खींचे हुए मंडलाकार विशाल धनुष के द्वारा बाणों की वर्षा करता हुआ अधिरत पुत्र कर्ण रणभूमि में प्रकाशमान किरणों वाले युक्त सूर्य के समान शोभा पा रहा था शिखंडन द्वारा युधा मंडुम अ ehm त्रिभि त्रिभी उसने शिखंडी को बारह उत्तम को छुनु को तीन तथा जन्मेजय और धृष्टुम्न को भी तीन तीन पहने से अत्यंत घायल कर दिया पराजिता पंच महारुते महाकवेश मित्र नंदना यथेन्द्रियार्थात्मवताप. जिता आर्य जैसे मन को वश में रखने वाले जितेन्द्रीय पुरुष के द्वारा पराजित हुए विषय उसे आकृष्ट नहीं कर पाते उसी प्रकार महासमर में सूत पुत्र कर्ण के द्वारा परास्त हुए वे पांचों पांचाल वीर निश्चिष भाव से खड़े हो गए और शत्रुओं का आनंद बढ़ाने लगे निम्जस्तागरे विपन्न नावो बणजो यथा उद्योग समातुलान जैसे समुद्र में जिनकी नाव डूब गई हो उन डूबते हुए व्यापारियों को दूसरी नौकाओं द्वारा लोग बचा लेते हैं उसी प्रकार द्रौपदी के पुत्रों ने कर्ण रूपी सागर में डूबने वाले अपने उन मामाओं को रण सामग्री से सजे सजाए रथों द्वारा बचाया ततःनी नाम भितरकर्ण प्रहित बहुन वेद कर्ण निश्चित यमता जेषमेद्यध तत्पशा शनि प्रवर ने कर्ण के छोड़े हुए बहुत से बाणों को अपने तीखे बाणों से काट कर लोहे के पैने से कर्ण को घायल करने के पश्चात आपके ज्य पुत्र दुर्योधन को आठ बाण मार, मार कर बिंद डाला कृपो थपोजा स्वयं चकण निशे तय चतुर्भु यद दिगेश तब कृपाचार्य कृतवर्मा आपका पुत्र दुर्योधन तथा स्वयं कर्ण भी सातिकी को तीखे बाणों से घायल करने लगे यदि कुल तिलक सातिकी ने अकेले ही उन चारों वीरों के साथ उसी प्रकार युद्ध किया जैसे दैत्य राज्य हिरण्यकशबू ने चारों दिग्वालों के साथ किया था समात धिसाज जैसे शरद ऋतु के आकाश मंडल के बीच में आए हुए मध्यान्हिक सूर्य प्रचंड हो उठते हैं उसी प्रकार असंख्य बाणों की वर्षा करने वाले तथा तो कान तक खींचे जाने के कारण गंभीर टंका करने वाले अपने विशाल धनुष के द्वारा छत के उस समय शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्जय हो उठे पुनः समास्ता सुनि प्रवीर जुगुपो परम तपा समेत पांचाल महारथा रणे मरुद्गणा ग्रहे तदन शत्रु को तपाने वाले पूर्वोक्त पांचाल महारथी कवच पहन रथों पर आरूढ़ हो पुनः आकार शनिप्रवर आकर शनिप्रवर प्रवर की, की रणभूमि में उसी तरह रक्षा करने लगे जैसे मरुदगण शत्रुओं के दमन काल में देवराज इंद्र की रक्षा करते हैं तथो भगवधाम तव तथा भवत् इसके बाद आपके आपके सत्रों का सैनिकों के साथ अत्यंत युद्ध होने लगा जो रथों घोड़ों और हाथियों का विनाश करने वाला था वह युद्ध प्राचीन काल के देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था रथा द्वीपाजी तथा भवंती नाना विध शस्त्रता परस्परिणा खलो विनय दुरा पतन तथा बहुत से सवारों सहित हाथी घोड़े तथा तो पैदल सैनिक नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आच्छादित हो एक दूसरे से टकराकर लड़खड़ाने लगते आर्तनाद करते और प्राण शून्य होकर गिर पड़ते थे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 होकर उसकी ओर दौड़े और, और जिस प्रकार सिंह महारुरु नामक मृग पर आक्रमण करता है उसी प्रकार उसके पास जा पहुंचे तत युद्ध परस्पर रुदग्रोह संबर चक्र यथा उन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति महान रोष भरा हुआ था दोनों ही प्राणों की बाजी लगाकर अत्यंत भयंकर युद्ध जुआ खेल रहे थे उन प्रचंड वीरों का वह संग्राम संभरासुर और इंद्र के समान हो रहा था सरय शरीर आर्थिके सुत निजग्न तुस्सावितरम भृषम शरीर को पीड़ा देने वाले अत्यंत पहले बाणों द्वारा वे दोनों वीर एक दूसरे को गहरी चोट पहुंचाने लगे मानो मैथुन की इच्छा वाली हथनी के लिए कामासक्त चित्त होकर दो महामद्रावी गजराज परस्पर आघात करते हो आलौकित परस्परम तथा समम चसूर तदा उन दोनों ने ने जब ए, वहां, एक एक एक वहां दूसरे को एक साथ देखा तब भीम ने अपने से कहा दुस्साशन की ओर चलो और दुस्सा ने अपने सारथी से कहा भीमसेन की ओर चलो तय स नाना पूर्वम द्वारा एक साथ गए, उन दोनों के के रथ रणभूमि में दोनों के पास जा वे दोनों पास वे ही रथ नाना प्रकार के आयुधों से संपन्न तथा विचित्र पताकाओं और ध्वजाओं से सुशोभित थे जैसे पूर्व काल में स्वर्ग के निमित्त होने वाले युद्ध में बलासुर और के रथ थे उसी प्रकार दुशासन और भीम सेन के भी थे दुशासन में प्रतिक्षे भी भीम भीमसेन बोले दुशासन बड़े सौभाग्य की बात है कि तु आज मुझे दिखाई दिया है कौरव सभा में द्रौपदी का स्पर्श करने के कारण काल से जो तेरा ऋण मेरे ऊपर चढ़ गया है उसे मैं आज ब्याज और मूल से चुकाना चाहता हूं। तुम वह सब ग्रहण कर संजय संजय तो महात्मा के वीर। कहते राजन भीमसेन के ऐसा कहने पर महामनस्पी वीर दुस्साहसन ने इस प्रकार कहा चरंसु सर्वत्र सर्व निरासू दुस्साहसन बोला भीमसेन मुझे सब कुछ याद है मैं भूलता नहीं हूँ तुम तो मेरी कही हुई बात सुनो मैं अपने ही अपने की हुई सारी बातों को चिरकाल से याद रखता हूँ पहले तुम लोग लाक्षागृह में रात दिन सशंक होकर निवास करते थे फिर वहाँ से निकाले जाकर वन में सर्वत्र शिकार खेलते हुए रहने लगे महाभये रात्र हनि स्मरंत तथोपभोगाच सुखाच हिना वने स्वटंतो गृहराड़ी पांचाड़ पुरम प्रवेशा मायाम यूयम काम या कृष्ण फाल दिन महान भय में डूबे रहकर तुम चिंता में पड़े रहते और सुख एवं उपभोग से वंचित हो जंगलों तथा पर्वत की कंदराओं में घूमते थे उसी अवस्था में तुम सब लोग एक दिन पांचाल राज के नगर में जा घुसे वहां तुम लोगों ने किसी माया में प्रविष्ट होकर अपने स्वरूप को छिपा लिया था इसलिए द्रौपदी ने तुम लोग में से अर्जुन का भरण कलिया संभूय पापे तद नार्य वृत्त मातृतामे को वृत पंचभेशापन्नाल जमश पर स्मरे सभाजा शुलात्में सुनात्मजन दासया परन्तु तुम सब पापियों ने मिलकर उसके साथ व नीचों का सा बर्ताव किया जो तुम्हारी माता की करनी के अनुरूप था द्रौपदी ने तो एक ही काम वर्णन किया परंतु तुम पांचों ने उसे अपनी पत्नी बनाया और इस कार्य में तुम्हें एक दूसरे से तनिक भी लज्जा नहीं हुई मुझे यह भी याद है कि कौरव सभा में शकुनी ने द्रौपदी से तुम सब लोगों को दास बना लिया था संजय उच इत मुक्त तवात्म जय पाण्डव सुतव सम्म संजय कहते राजन आपके पुत्र के ऐसा पर कुमार भीमसेन क्रोध के वसीभूत हो गए मृकोदन ने बड़ी उतावली के साथ दो छुरों के द्वारा आपके पुत्र जो शासन के धनुष और ध्वज को काट दिया एक बाण से उसके ललाट में घाव किया और दूसरे से उसके सारसी का मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया भी स्वयं स राजपुत्री पुनरप्य तब राजकुमार दुशासन ने भी दूसरा धनुष लेकर भीम से इनको बारह बाण से भिन्न डाला और स्वयं ही घोड़ों को काबू में रखते हुए उसने पुनः उनके ऊपर सीधे जाने वाले बाणों की झड़ी लगा दी तथा सनिपात इसके बाद दुस्साशन ने सूर्य की किरणों के समान कांस्य मान सुवर्ण और विभूषित तथा देवराज इंद्र के वज्र एवं विद्युत्त के समान दुस्सह एक ऐसा भयंकर बाण छोड़ा जो भीमसेन के अंगों को विदीर्ण कर देने में समर्थ था सतेन तनुर्विखोद निपाति स्रस्त तनुर्घता सुअत प्रसार्य बाहूरथ वर्जमाश्रित पुनः स संज्ञा मुपलभ्यचानदत उससे भीमसेन का शरीर छिद गया वे बहुत शिथिल हो गए और प्राणहीन के समान दोनों बाहें फैलाकर अपने श्रेष्ठ रथ पर लुढ़क गए फिर थोड़ी ही देर में होश में आकर भीमसेन सिंह के समान दहाड़ने लगे इस श्री महाभारते कर्णपर्वे दुस्साहन भीम सेन युद्धे जय श्री ती तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में दुस्साहन और भीमसेन का युद्ध विषय ब्यासीबा अध्याय पूरा हुआ